नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवायोदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान ज्ञानांजनशा चुनिम तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभी स्वयं रूपा ददा स्वदाद हे कृष्ण कूणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपि कांत राधाकांत नमस्ते दत्तकांशा गौरांगी राधे वृंदावनेषभ प्रणमामे हरि प्रिवां कलपत कृपा सिंधु पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निद्यानंद श्री श्रीवासि गौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करते हैं हितेश कृष्ण प्रसाद प्रभु का जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है घर में तो कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ की जो महिमा है उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए हैं वो कहते हैं जय दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे दे गोलोक भाई तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी कामना होती है जनरली व्यक्ति जब धन अर्जन करता है तो व्यक्ति सोचता है एक दिन मेरा अपना घर होना चाहिए क्या होना चाहिए अपना घर होना चाहिए तो हजारों लोगों के पास घर है लेकिन वास्तव में घर तभी उचित है रहने योग्य है वास करने योग्य है जब उसमें किसका निवास होना चाहिए भगवान का इसलिए घर को भवन कहा जाता है भवन शब्द का क्या अर्थ है भवन का मतलब है शब्द का अर्थ है शास्त्र कहते हैं जहा भगवान निवास करते हो उसे भवन कहते हैं और यदि भ को हटा दिया जाए तो क्या बचता है केवल वन बचता है तो लोग तो घरों में रह रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने घर में भगवान को निवास नहीं दिया है जैसे यहाँ हमने प्रवेश किया यहाँ तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया कि ऐसे लगा प्रभु जी ने भी कहा कि ये लगा कि पूरा घर किसके लिए बनाया गया है भगवान के लिए है ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा जनरली व्यक्ति घर बनाता है अपने रहने के लिए लेकिन भगवान को इतना छोटा सा स्थान किसी कोने में लटका देते कहा सोचते कि चलो भगवान का वो स्थान है लेकिन यहाँ दिखाई देता है कि पूरा स्थान जगन्नाथ ने क्या किया है अपना लिया है तो भक्ति ठाकुर कहते हैं जय दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलों को भाई कभी कभी व्यक्ति जब नौकरी में जाता है तो घर वापस आने का मन नहीं करता कहता तो घर में बहुत परेशानी है होती है ना टेंशन आता है घर जाऊँगा तो।, तो, तो लेकिन भक्ति ठाकुर कहते हैं मुझे मेरा घर गोलोक वृंदावन महसूस होता है वैकुंठ महसूस होता है कब महसूस होता है जब घर में हाँ देखता है भक्तिनु ठाकुर कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि घर में भजन कीर्तन हो रहा है कृष्ण कथा हो रही है भगवान की सेवा आदि हो रही है तो इसलिए वो कहते हैं कि घर कैसा है घर तो गोलोक वृंदावन के समान है तो इसलिए शास्त्र या आचार्य गण कहते हैं कि ये उचित भाव है कि घर में हमें भगवान को भगवान को स्थान देना चाहिए तो भगवान जगन्नाथ यहाँ विराजमान है तो मैंने सोचा कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ के कुछ दो तीन लीलाओं का वर्णन करूँ तो भगवान जगन्नाथ जो सारे जगत के नाथ है शिल प्रभुपा जब ओड़ीसा गए थे अपने अमेरिकन शिष्यों को लेकर तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो जगन्नाथ जी हैं ये केवल उड़ीसा के नाथ नहीं हैं या उड़िया नाथ नहीं हैं ये सारे जगत के नाथ हैं बल्कि प्रभुपाद एक बार अमेरिका में थे तो किसी ने प्रभुपाद के गले में कंठी माला देखी एक रिपोर्टर ने और पूछा कि आपके गले में क्या है प्रभुपाद ने यह नहीं बोला कि ये तुलसी माला है प्रभुपाद ने कहा कि ये वास्तव में वैसे ही है जैसे किसी कुत्ते के गले में क्या होता है पट्टा होता है और जिस कुत्ते के गले में पट्टा है उसका अर्थ है उसका कोई मालिक है मतलब वो कुत्ता अनाथ नहीं है क्या नहीं है अनाथ नहीं है वो क्या है सनाथ है तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कई गली के कुत्ते होते हैं जिनके गले में पट्टा नहीं होता तो कोई भी उनके ऊपर पत्थर मारता है उनको कष्ट पहुंचाता है लेकिन और दूसरा कुत्ता होता है जिसके गले में पट्टा होता है उसको अपने मालिक के साथ रहता है उसकी बड़ी केयर होती है और उसके देखभाल होती है तो उसी प्रकार से प्रभुपात कहते हैं हमारे गले में भी पट्टा है इसका अर्थ है कि हमारे कोई नाथ है हमारे कोई मालिक है तो हमारे मालिक कौन है जगन्नाथ है तो भगवान जगन्नाथ ये कलियुगा के विग्रह हैं जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग विग्रह है अलग अलग धाम है अलग अलग नाम भी हैं भगवान का नाम उच्चारण करना तो कलियुगा में महामंत्र है हरे कृष्ण मंत्र तो उसी प्रकार से कलियुगा में जगन्नाथपुरी धाम है भगवान सत्ययुगा में आते तो बद्रीनाथ त्रेता में आते तो रामेश्वर रामेश्वरम प्रमुख हो जाता है द्वारपार में आते तो द्वारका है और कलियुगा में भगवान कहा निवास करते हैं अपने रूप में जगन्नाथपुरे में तो हर चारों युगों में भगवान चार स्थानों में हर युग में पर्सनली उपस्थित थे तो उसी प्रकार से कलियुगा में किसी को भगवान को देखना है इसलिए तो एक राजा हुए थे कौन से इंद्रदम्न जिनके बारे में सुना होगा तो उनको जगन्नाथ जी उनके लिए क्यों प्रकट हो गए क्योंकि उनके हृदय में एक इच्छा का उदय हो गया था क्या इच्छा थी उनके हृदय में कि मेरे स्वच्छु मुझे भगवान को अपनी इन से देखना है तो विद्यापति को भेजते हैं तो विद्यापति कहता है कि भगवान इन से उपस्थित है पुरी में तो राजा इंद्रदिन में जाते हैं और वास्तव में भगवान जगन्नाथ इस रूप में प्रकट हो जाते हैं तो एक जो ये राजा है जिनके लिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए है इस विशेष विग्रह के रूप में तो जब प्रकट हो गए तो राजा को भगवान इंद्राहते तुम तुम हो, हो मुझसे चतुर्दशी हुई है ना तो नरसिम्हा चतुर्दशी में भगवान नरसिम्हा का प्राकट्य हुआ था तो नरसिम्हादेव ने देखा की प्रहलाद मेरा इतना महान भक्त है तो प्रहलाद को पूछा प्रहलाद को दस बार पूछा प्रहलाद कुछ मांगो मांगो मांगो प्रहलाद ने क्या कहा मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो व्यापारी व्यक्ति है वो क्या करता है लेन देन की बातें करता है तो उसमें प्रेम नहीं रहता जहाँ लेन देन की बातें होती हैं वहां प्रेम कम हो जाता है तो इन्होंने कहा मुझे तो किसी चीज की आकांक्षा नहीं है आपकी सेवा के अलावा लेकिन फिर भी वो कहते कि कुछ मांगो तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यदि दास में कामान हे भगवान नरसिम्हा मदेव आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही चीज मुझे दे दो तो कहते कि क्या चीज दे दो मुझे, तो एक वो से मांगते कि मुझे मेरे हृदय में इस संसार को भोगने की कामना नहीं होनी चाहिए मेरे हृदय में केवल आपकी सेवा करने की कामना रहे बस इसके अलावा मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए तो उसी प्रकार से जब राजा इंद्रद्न को जगन्नाथ जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए मांगो तो राजा ने चीजें मांगी भगवान जगन्नाथ से कितनी ने मांगी बल्कि भक्तों का स्वभाव क्या होता है वो अपने लिए कामना नहीं करते इसलिए तो भागवतम कहता है एक साधु में और देवताओं में क्या अंतर है तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो देवता है वो एक बिजनेस मैन की तरह है वो उनको जब आप पूजा नहीं करोगे तो वो आपको प्रतिफल नहीं देंगे हाँ जैसे इंद्र की पूजा नहीं की तो क्या किया उसने वृंदावन में घनघोर वर्षा करके वृंदावन को नष्ट करना चाहता था लेकिन जो साधु है वो अपनी हित की चिंता नहीं करता है और वो कुछ रिटर्न चाहिए उसकी कामना नहीं करता है वो हमेशा दूसरों का हित चाहता है हर स्थिति में जैसे एक बार महाराष्ट्र में एक संत थे वो नदी में स्नान करने गए तो स्नान करते करते देखा बिच्छू पानी में गिरा हुआ था तो उसको वो वो उठाते थे हाथ से और बिच्छू उनको काटता था तो वो गिर जाता था हाथ से तो ऐसे 10-20 बार हुआ एक व्यक्ति तीर पर खड़ा था तट पर नदी के उसने कहा क्या कर रहे हो आप वो बिच्छू आपको काट रहा है उसको आप फेंक दो अब क्यों उसको उसको ऊपर लेना चाहते हो अब बाहर आ जाओ तो ये साधु कहते हैं कि उस बिच्छू का स्वभाव ही क्या है काटना है और मेरा साधु का स्वभाव क्या है कृपा करना हर स्थिति में कष्टों को उठाते हुए भी दूसरे जीवों का कल्याण हो उसके लिए साधु का जीवन क्या होता है समर्पित होता है तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त है उनका गुण है पर दुखी, दुखी। दूसरा दुखी है तो उसके हृदय में भी दुख होता है लेकिन इस संसार के जो लोग हैं, वो पर सुखी हमें ईर्षा होती है ना जब दूसरा व्यक्ति सुखी है तो सोचते हैं वो इतना सुखी क्यों कुछ उसका आ, बुरा होना चाहिए तो इस प्रकार से ऐसे इंद्र ने सोचा भगवान से तीन चीजें मांगी जगन्नाथ से और तीनों चीजें अपने लिए नहीं मांगी तीनों चीजें किसके लिए मांगी हम सबके कल्याण के लिए निकालो। तो हम सबके कल्याण के लिए राजा राजा ने ने वो तीनों चीजें तो राजा भगवान जगन्नाथ से पहले चीज मांगा भगवान जगन्नाथ से उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ देव आप जब जगन्नाथपुरी मंदिर में निवास कर रहे हो तो आपके जो मंदिर दर्शन जो है दर्शन जो आप दोगे तो मंदिर के जो दरवाजे हैं वो कभी बंद नहीं होने चाहिए मतलब अधिक से अधिक ज्यादा जा, से ज्यादा समय आप हमें दर्शन प्रदान करो सारे जगत के लोगों को लिए तो इस प्रकार से पहली चीज भगवान जगन्नाथ प्रदान करते हैं संसार के जीवों को दर्शन और दूसरी चीज वो मांगते हैं राजा इंद्रदम्ना की हे भगवान जगन्नाथ आपकी जो उंगलियाँ हैं वो कभी सूखनी नहीं चाहिए हमेशा गिली रहनी चाहिए मतलब आप दिन भर क्या करते रहो खाते रहो तो जगन्नाथपुरी जाते हो, तो तो हम देखते रात को बजे भी भी आप दर्शन करने जाओ, तो जगन्नाथ का दर्शन आपको मिलता है, पूरे दिन भर जाओ, भी खुले हैं तो मतलब भगवान जगन्नाथ दिन भर दर्शन प्रदान करते हैं और दूसरा वो दिन भर खाते रहते इतने सारे हजारों हजारों व्यंजन उनको खाते रहते हैं इसलिए उनका ये प्रसाद उनके प्रसाद का अत्यधिक महिमा है और तीसरी चीज राजा इंद्र दुमने मांगी कि हे भगवान मुझे कोई संतान नहीं होनी चाहिए मुझे कोई पुत्र आदि नहीं चाहिए, चाहिए? जगन्नाथ ने पूछा तो वो कहते कि मेरा जो संतान होगा पुत्र आदि होगा तो इतना आपका जो इतना ऐश्वर्य आदि है वो क्या सोचेगा ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और उसका गलत इस्तेमाल करेगा इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए तो ये जब देखा तो भगवान जगन्नाथ अत्यधिक ये हो जाते है प्रसन्न हो जाते हैं बल्कि राजा इंद्र की जो पत्नी थी जिसका नाम था गुंडी चा उसको थोड़ा दुख लगा कि मेरे पति ने कहा कि हमें कोई संतान नहीं चाहिए तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि हे गुंडी चा तुम चिंता मत करो हम तीनों आपके क्या बनेंगे संतान बनेंगे आज से हम तीनों आपके पुत्र है तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की सारे संसार पर कृपा हो इसलिए राजा इंद्रदिव्य क्या करते हैं ये चीज की कामना करते हैं तो वास्तव में ऐसे महान भक्त का सैक्रिफाइस है या त्याग है जिसके द्वारा हम सब जगन्नाथ का दर्शन कर पा रहे हैं या उनका प्रसाद आदि ग्रहण कर पा रहे हैं इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये गीत में कि आमा बिना बंधु आर के आछे तोमार कि इस संसार में हमने बहुत सारे बंधु या मित्र आदि बनाए हैं लेकिन व्यक्ति को भगवान को ही अपना क्या बनाना चाहिए बंधु या मित्र बनाना चाहिए तो जगन्नाथ के एक ऐसे ही भक्त थे जिनका कथा आपने सुना होगा फिर भी मैं उसे दोहराता हूँ तो जगन्नाथ के एक भक्त थे जगन्नाथपुरी से लगभग दो किलोमीटर दूर एक गांव था जिसका नाम था जाजपुर तो ऐसे जाजपुर गांव में एक जगन्नाथ के भक्त रहते थे जो रोज भगवान जगन्नाथ की आराधना अपने घर में करते थे और उनके दो तीन बच्चे थे और एक बार ओडिशा में अकाल पड़ा झाक खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था तो उनकी पत्नी उनको कहती थी कि जाओ बाहर भिक्षा मांग कर लेके आ जाओ तो पति तो रोज बाहर जाता था लेकिन अभी सारे लोगों के पास ही कुछ खाने के लिए नहीं है तो इनको भी कुछ प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया तो एक दिन ये बाहर जाता है और कहता है कि मुझे बाहर कुछ मिल नहीं रहा है लोग भूखे रह रहे थे उनकी पत्नी चिल्ला रही थी बच्चे चिल्ला रहे थे तो पत्नी एक दिन गुस्से में कहती है आपके कोई रिश्तेदार नहीं है हाँ किसी रिश्तेदार के घर हम चलते हैं फैन की आवश्यकता नहीं है अभी बोल थोड़ा ही समय है हम सुने फैन को रहने दो वहां आप लोग बैठ जाओ क्योंकि 10-15 मिनट के लिए सुनना है थोड़ा इतना गर्मी नहीं आप लोग गर्मी लग रहा है आप लोगों को मुझे तो नहीं लग रहा है आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा गर्मी नहीं है सुनना है 15 मिनट जस्ट तो सुनिए ध्यान से ना बाकी चीजें तो फिर होती रहेगी बैठ गए आप सब अरे कृष्णा अरे कृष्णा जोर से हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम, राम, राम तो हम जाजपुर में थे मैं बाद में पूछूंगा कि मैंने क्या बोला है तो आपको ध्यान से सुनना है तो उड़ीसा में एक छोटा सा ये स्थान था जिसका नाम था जाजपुर जहाँ एक पति पत्नी निवास करते थे और उस व्यक्ति का नाम था बंधु मोहनती उसके तीन छोटे छोटे बच्चे थे और उस समय जब अकाल पड़ा तो उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था बाहर भी लोगों के पास नहीं था लोग भूखे मर रहे थे तो पत्नी ने कहा कि दूर ले चलो हमें आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ जहाँ जाकर हम ये जब अकाल खत्म होगा तब तक रहेंगे तो जीवित बचेंगे अभी यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे भूखे तो इसने सोचा कहा ले कहाँ जाओ आ, कौन से रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो उनको याद आया उन्होंने है उनको सोचा एक ही संसार में मेरा रिश्तेदार है एक ही मेरा बंधु है और वो कौन है जगन्नाथ है तो उसने क्या किया सुबह सुबह उठे दो बच्चों को अपने कंधे में ले लिया पत्नी के कंधे में एक बच्चे को बिठा दिया और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल की उन्होंने पैदल चलते चलते पत्नी कहती कितना दूर है आपका जो रिश्तेदार उसके घर कहता बस अभी पहुंचने वाले पहुंचने वाले तो ऐसे कहते कहते वो दोनों अपने बच्चों को लेकर कहा पहुंचे जगन्नाथपुरी में कहा पहुंचे जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो इतना बड़ा मंदिर है पत्नी को लगा यही इनके रिश्तेदार का घर है इतने बड़ा पत्नी तो खुश हो रही थी अंदर से कि भाई अभी हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी जैसे ये आ गए उस मंदिर के पास तो वहां बहुत पोलिस सिक्योरिटी गार्ड सब थे हजारों लोग जा रहे थे आ रहे थे अंदर तो इसने कहा आज मेरा ये जो मित्र है उसका जो घर है उसमें बहुत भीड़ है आज हम उसके घर जा नहीं सकते आज हम बस इधर ही रहेंगे तो कहा रहे तो रस्ते के किनारे में ही एक स्थान में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बैठ गए इतना लंबा सफर तय करके आ रहे थे लेकिन अभी वो कैसे बताएं कि हमारा रिश्तेदार कौन है जगन्नाथ है वो तो वहां ही रो पड़ती है हा? तो क्योंकि हमारा इतना विश्वास नहीं होता इसलिए शास्त्र कहते हैं विश्वास कृष्ण मिले तर्के बहुदूर, विश्वास हो फे तो आपको कृष्ण मिलेंगे लेकिन आपके अंदर तर्क की भावना है तो कृष्ण आपसे हमेशा क्या रहेंगे दूर रहेंगे तो जब ये वहां आए तो इन्होंने क्या किया इतना बड़ा मंदिर उसकी इतनी बडी दीवार है तो दक्षिण द्वार जगन्नाथ जगन्नाथपुरी गए हो ना आप लोग कौन कौन गए हाँ तो जगन्नाथ मंदिर में चार दरवाजे हैं है, है ना तो जो पूर्व चार दिशाओं में चार गेट है तो जो दक्षिण का द्वार है उसके आस जो बड़ी दीवार है वहां अपने पत्नी बच्चों को बिठाया जो बहुत थक गए थे बच्चे चिल्ला रहे थे भूख लग रही है भूख लग रही है पत्नी भी चिल्ला रही है क्योंकि इतना धूप और भूखे पीने के लिए पानी नहीं खाने के लिए कुछ नहीं ऐसा सफर तय करते करते पहुंचे थे और बहुत ही कष्ट उनको हो रहा था तो इसने कहा बस थोड़ा इंतजार करो थोड़ा इंतजार करो हाँ हाँ समस्या का समाधान होगा दिन चला गया शाम का समय हो गया तो बच्चे और भी चिल्लाने लगे तो सोचा क्या दो बच्चों को क्या दो तो जगन्नाथ मंदिर का जो किचन है भगवान जगन्नाथ के लिए जो भोग बनता है उसमें जब राइस बनता है तो राइस का जो पानी है वो मंदिर से बाहर एक नाला है उसमें से आता है मंदिर के अंदर से बाहर निकलता है उसको पेजा नाला कहते है आज भी है वो स्थान तो वहा इसने देखा वो सारा राइस का पानी बह रहा है एक मटका लिया टूटा हुआ मटका मिला उसको जाके भर के लाया और बच्चों को कहा आप क्या करो इसको पत्नी बच्चे वो थोड़ा सा उनको शांति मिला और इतने थके थे की रा, थोड़ा सा रात हो गया अंधेरा हो गया उतना पीकर ही सो गए उन्होंने कहा अभी यहाँ विश्रम करो कल सुबह हम अपने मित्र के घर जाएंगे तब हमारी सारी व्यवस्था होगी उन्होंने भी अपने पति के वचन पर क्या किया विश्वास रखा वो सारे सो गए ये भी उनके साथ रोड के किनारे ही सो गए रोड पर ही ये कोने में तो भगवान जगन्नाथ का शाम को आखिरी श्रृंगार होता है जिसको कहा जाता है बड़ा श्रृंगार वेश मतलब जगन्नाथ दिन में लगभग सात पांच सात आठ बार कपड़े चेंज करते हैं तो उसमें से जो आखिरी वेश वो धारण करते हैं वो वृंदावन का वेश होता है जिसमें रात को शयन करने से पहले जगन्नाथ जी केवल फूल तुलसी अलग अलग मालाएं ये सब धारण करते हैं वृंदावन के स्मरण में क्योंकि जगन्नाथ के भगवान कहा वृंदावन के हैं तो ऐसे जगन्नाथ जो वृंदावन के वियोग में है जगन्नाथ जी को रात में नींद नहीं आती जब तक उनको ये वृंदावन वेश धारण नहीं किया जाता रात को नहीं तो वो सोएंगे नहीं तड़पेंगे तो सारे पुजारीगण उनको रात को वेश पहना रहे थे और जगन्नाथ का सारा ध्यान किसकी ओर था इस भक्त की ओर था इसलिए इस संसार में हम सोचते हैं कि कोई हमसे बहुत प्रेम करे हम सोचते है कि नहीं ऐसा व्यक्ति मिल जाए मेरे जीवन में जो प्राण से भी अधिक मुझसे प्रेम करे या हम सोचते मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिससे हम बहुत बहुत अधिक प्रेम करें तो लेकिन वास्तव में इस संसार में सबसे अधिक प्रेम हमसे कोई कर सकता है तो भगवान है जगन्नाथ जी हैं हाँ। उनसे अधिक हमसे प्रेम इस संसार में कोई नहीं कर सकता एक समय आएगा सब लोग हमें छोड़ चले जाएंगे इसलिए महाभारत में वर्णन आता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कौन व्यक्ति किस समय हमसे दूर रहता है वो कहते हैं धनाने भूमो मृत्यु होते ही सबसे पहले कोई हमें छोड़ता है तो वो हमारा धन क्या छोड़ता है हमें धन पूर्व समय में जो पैसा है लोग मिट्टी में दबा के रखते थे बैंक आदि तो नहीं थे कलश में सोना वगैरह डाल दिया घर के पिछवाड़े में या आंगन में खुदाई करके उसके अंदर रख दिया व्यक्ति सोचता है कि फिर इमरजेंसी में काम आएगा और किसी को बताता नहीं है मर जाता है फिर पता ही नहीं चलता वो धन कहा फिर उसके आने वाली पीढ़ी कोई खुदाई करता है घर बनाने के लिए तो पता चलता है कि वह कोई कलश मिल गया धन का तो शास्त्र कहते हैं धनानी भूमो जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले धन छोड़ता है हमें धनानी भूमो पशव थे पूर्व समय में व्यक्ति के पास दूसरा धन क्या था गाय भैंस बैल ये सब पशु करते थे आजकल कर क्या है गाड़िया है हा पहले घर में ये गाय वगैरह आदि होती थी अभी कार है तो मृत्यु होगी तो कार फिर हमें छोड़ देगी तनानी तेनाली पशु नारी ग्रह द्वारी फिर घर घर की जो पत्नी है वो के दरवाजे तक आएगी आ, नारी ग्रह द्वारी स्मशाने जितने हमारे संबंधी हैं उस मशान तक आते हैं और ये जो शरीर जिससे इतना हम प्रेम करते हैं वो भी एक दिन हमें क्या करता है छोड़ देता है वो कहां तक आता है देह चिता चिता तक आता है, फिर वो शास्त्र कहते अकेला निकलता है फिर, तो इस संसार में में, हमें हमें हर कोई छोड़ेगा एक समय में। लेकिन भगवान हमें कभी क्या करते हैं, छोड़ते नहीं है वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है तो ऐसे जो जगन्नाथ जी का श्रृंगारा अंदर हो रहा था उनको चिंता लगी कि मेरा भक्त आया है यहाँ और उसने मुझे अपना मित्र अपना बंधु सोचा है भगवान जगन्नाथ को लगराते पुजारी जल्दी करो जल्दी करो कपड़े पहनाओ मुझे मुझे किसको देखना है जाकर मेरे भक्त को देखना है हाँ तो जितनी भावना से कोई प्रवेश करता है धाम में तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं भगवान उसका ध्यान रखते हैं तो जैसे पुजारियों ने वस्त्र आदि पहना और वो पुजारी चले जाते है मंदिर बंद कर देते हैं जगन्नाथ जी जो बैठते ना ऐसे आसन पर जिसमे जगन्नाथपुरी में बैठते हैं उसको रत्न सिंहासन कहते हैं वहां से जगन्नाथ जी उतरते नीचे हाँ चलने लगते हैं। आप कहोगे पाव तो है नहीं उनको कैसे चलते हैं? लेकिन जगन्नाथ को हाथ है पाव है सब कुछ है कान भी हैं। हाँ तो ऐसे जगन्नाथ जी उतरे है चलकर उनका एक भंडार ग्रह है वहाँ जहाँ सोने का थाल है बड़ा जिसमे उनको भोजन भोग खिलाया जाता है सोने का थाली निकालते हैं और उनके जो अच्छे अच्छे व्यंजन रखे जाते हैं वहां वो सारे से वो थाल पूरा भर देते अलग-अलग जो प्रशादम है और उसको भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में उठा के लेके जा रहे हैं पश्चिम दरवाजे में मंदिर से बाहर और जैसे गेट से बाहर प्रवेश करते है तो एक ब्राह्मण का रूप करते और जगन्नाथ जी चिल्लाते वहां से कहते बंधु मोहंती बंधु मोहंती उसका नाम क्या था बंधु मोहंती बंधु मोहंती बंधु मोहंती आ जाओ तो तो तो ये सो रहा था थका था थका पत्नी बच्चे तो उनको तो कुछ सुध ही नहीं थे वो बेचारे तो बहुत ही थके थे तो इसने आवाज सुनी कि बंधु मोहंती इसके लगा किसी और का नाम होगा तो भगवान जगन्नाथ ने उनके गाँव का नाम लिया हाँ कई बार होते हैं ना दो सेम नाम होते हैं जैसे इसको में की किसी भक्त से कोई व्यक्ति पहली बार मिलता है दूसरी बार उसको मिलने जाता है तो पूछता है मिलना मिलना है, कहते प्रभुजी से मिलना है, कहते से अरे सारे इधर प्रभु जी होते हैं नहीं सारे दास होते हैं अगला नाम पता नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है सारे प्रभु जी सारे दास होते हैं हाँ तो वैसे इनको बोला जगन्नाथ ने जोर से चिल्ला कहते जो जाजपुर गाँव से आया हुआ बंधु महंती है वो तो ये जैसे खड़ा हो जाता है अरे ये तो मेरा ही नाम है आता है कहते ये ये आपके लिए है ये प्रसाद भेजा है वो थाल सो उनको अंधेरे में दिखाई नहीं दिया कि ये सोने का ताल है वो लिया इतने सारे पदार्थ उसमें थे व्यंजन आदि पत्नी बच्चों सबको उठाया और कहा बैठ जाओ और एक ही थाल में सारे क्या हो रहे थे खा रहे थे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के प्रसादम की बड़ी महिमा है इसलिए कहते जगन्नाथ भारत जग पसारे हाथ इतना महत्वपूर्ण है कि वहां कोई झूठा नहीं होता है वहां प्रसाद दस लोग एक थाल में क्या करो दस बीस क्या करो एक साथ खाओ कोई झूठा नहीं है बल्कि शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ का प्रसाद कुत्ते ने खाकर उसके मुंह से गिर गया थोड़ा खा रहा है कुत्ता और उसके मुख से गिरा और आपने देख लिया तो आपको जाके दौड़ के वो क्या करना है खाना चाहिए कितना बड़ा श्रद्धा चाहिए कहते वो उतना ही पावरफुल है कुत्ते से मुह से गिर जाए वो खाएगा व्यक्ति तो भी वो शुद्ध हो जाएगा तो ऐसे है जब वो लो लोग खा रहे थे पति पत्नी तो वो बच्चे पत्नी तो बड़े आनंदित हो गए इतना खाया पूरा यहाँ तक कहा था कंठ तक खाया इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें प्रसाद हम कहा तक खाना चाहिए कंठ तक इसलिए कंठी माला है कि इस कंठ के नीचे प्रसाद के अलावा कुछ नहीं जाना चाहिए इसकी ये बॉर्डर है ये ना कुछ यहाँ आ गया तो थक जाओ लेकिन इससे नीचे क्या है ओनली प्रसाद जाना चाहिए तो आप प्रसाद यहाँ तक खा लोगे तो दूसरी चीज खाने की इच्छा आपको नहीं होगी जगन्नाथ प्रसाद तो ऐसा जगन्नाथ प्रसाद इन्होंने पूरा कंठ तक खाया खाया फिर से अभी उन्होंने थाल सोचा थाल दे देता था। किसी को तो जाके गए दरवाजे के पास तो अरे कोई दिखी नहीं रहा है वो कपड़े से थाली को बांध दिया और अपना ऊपर का कपड़ा निकाला उसको भी थाली से बांधा और थाली का तकिया बना के सो गए ऐसे सर के नहीं जब जा जाते हो कुछ नहीं मिलता तो अपनी बैग ट्रेवलिंग करते करते बैग का तकिया बनाते उससे में सो जाता व्यक्ति तो थाली का तकिया बनाया बंधु महंति पूरा परिवार सो रहा है रोड में किनारे में और सुबह जब मंगल आरती का समय हुआ तो पुजारीगन आ गए जो मेन पुजारी और और सब आ गए भगवान की पूजा अर्चना करते हुए पहला जो प्रमुख भोग लगाने के लिए थाली निकालने का देखा अरे तो भंडार ग्रह में सोने का जो बड़ा थाल है वो है ही नहीं सब चिंतित हो गए एक दूसरे को ऐसे शक से देखने लगे तो इस इस पुजारी का काम हो सकता है उसका हो सकता है उसका हो सकता है व्यक्ति सोचने लगा किसने गायब किया राजा के पास ये न्यूज़ पहुंचे क्योंकि जगन्नाथ का जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम सेवक है वो गजपति राजा है प्रमुख सेवक कुछ भी हो जाता है जगन्नाथ की सेवा में तो भगवान जगन्नाथ स्वप्न में जाते किसके स्वप्न में जाएंगे राजा के स्वप्न में जाएंगे तो राजा को बुलाया गया कि ये थाल गायब हो गया है राजा जब आया तो राजा ने इस सब की क्लास लगाई जितने पुजारी थे उनको कहा इनकी पिटाई को रहा ऐसे बोलेंगे नहीं ये लोग मारेंगे पिटेंगे तभी क्या करेंगे बोलेंगे लेकिन वो सब हो रहा था और सूर्य अभी उदित हो गया जैसे सूरज उदित हो गया तो ये सोने का थाल लेकर बंदू महंती पूरा आराम कर रहे है रोड के किनारे तकिया बनाकर वो चमकने लगा लोग आते जाते देखा यहाँ कुछ चमक रहा है और पूरे जगन्नाथपुरी में यह न्यूज फैला था कि भगवान का सोने का थाल चोरी हो गया है और दूर से लोगों ने है, सोने का थाल ये सो रहा है। गए देखा गए तो जगन्नाथ का थाल है, जग... आ, भोग लगाते। निकला उसको लोग वहा रोड में ही मारने लगे उनको फिर तो राजा आ गया उसके सैनिक आ गए उनको जेल में डाल दिया हा अभी इन्होने वो सोचने लगा पति पत्नी सोचने लगे की अभी क्या ये तो कह रहा था हमारे मित्र का घर है यहाँ यहाँ इतनी विपदा में फंस गए हैं तो जब दिन दिन पूरा चला चला गया ये, ये जेल में पहुंच गए और राजा जब सो रहा था रात्रि में जगन्नाथ जी को बहुत दिन भर जगन्नाथ जी को गुस्सा आ रहा था मेरे भक्त के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जगन्नाथ जी सब कुछ सहन करते हैं लेकिन उनके भक्तों के अगेंस्ट कोई व्यक्ति कुछ करता है तो जगन्नाथ को सहन नहीं होता ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं हा? तो ऐसे जगन्नाथ को सहन नहीं हुआ रात को जब राजा सो रहा था तो जगन्नाथ जी फिर से नीचे उतरे और गए उसके पास जाके छाती में बैठ गए हा? उसको मारने लगे और चिल्लाने लगे ए, तुम समझते क्या हो अपने आप को तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तब तुम तुम्हारे थाली में उसके खिलाते हो तो कोई तुमको कोई मना करता है क्या राजा कहते कोई नहीं मना करता फिर मेरा गेस्ट आया मेरे घर में मैंने अपने थाली में खिनाया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जगन्नाथ कहते, कहते मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो राजा पानी पानी हो रहा था राजा को कहा भी मार डालूंगा नहीं तो तुम्हें दिक्कत क्या है ये मेरा गेस्ट है वो आया है मुझे उसने क्या माना है मित्र है मेरा बंधु है हाँ तो उसको मैंने अपने थाली में खिलाया तो राजा को कहा कि अभी चले जाना आगे जाके उसकी व्यवस्था आदि करो हाँ उसकी देखभाल करो राजा सुबह होते ही कि नहीं जगन्नाथ जी छाती से उतरे उसके ये जगन्नाथ जी का स्टाइल है कितनी सारी लीलाए हैं कुछ किसी को दंड देना होना जगन्नाथ जी उसके घर पहुंच जाते हैं और ये तीनों पहुंच जाते है पूरा टीम निकलता है बाहर जैसे आप मायापुर जाओगे तो वहां राजापुर जगन्नाथ मंदिर है जब वो मंदिर इसकौन के लोग उसको कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो वहां जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वह मार्बल ना इस्तेमाल हो रहा था तो एक जो व्यक्ति है कारागिर रोज एक मार्बल का टुकड़ा घर लेके जाता था तो बैग में डाल के तो फिर क्या हो गया इसे बहुत मार्बल चले गए ना रोज एक ले जाओ तीस दिन में कितने पिस गए पूरा एक कमरा ये हो जाता है अभी जगन्नाथ की सेवा के जो इंचार्ज है वो बलराम है कौन है बलराम क्योंकि बलराम के लक्ष्मण है ना राम जब वनवास में गए तो कभी ये बैठे नहीं अधिकतर कभी उनका अपना निमिष आंख आप जब, झपके नहीं उन्होंने और खाया नहीं सोए नहीं हमेशा उनकी सेवा में लगे रहे तो उनके पास वो सेवा का इंचार्ज है वो तो वैसे बलराम जब कुछ होता है तो बलराम सोचते कुछ ये व्यक्ति ने कुछ किया है तो जगन्नाथ और ये फिर एक दिन देखा इतने सारे मार्बल गायब तो जगन्नाथ बलदेव दिक्कतें आज चलते उसके घर तो सही में निकल निकल गए रात को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंच गए और जगन्नाथ जी पहले तो बलराम ये तीनों एक साथ पहुंचे तो सुभद्रा कुछ करती नहीं हो न, बड़ी शांत स्वभाव की है ये बलराम जी बैठ गए तो बलराम मार रहे थे मार जगन्नाथ जी कहते उतर मुझे अभी चलने दो जगन्नाथ जी फिर उसको मारने लगे फिर सुभद्रा कहते नहीं नहीं अरे इतना नहीं मारना चाहिए चलो क्षमा करो क्योंकि उसका माँ का हृदय है फिर वो आते दूसरे दिन जितना ले गया था उतना मार्बल और भी थोड़ा मार्बल इकट्ठा करके पूरा बैलगाड़ी भरके मंदिर में पहुंच गया हाँ तो ऐसे जगन्नाथ जी बहुत दिव्य हैं, तो भगवान जगन्नाथ का ये स्टाइल है किसी के भी छाती में बैठना और उसकी क्लास लगाना तो वैसे ही ये जगन्नाथ जी उस राजा को दंडित करते राजा सुबह उठते ही भागता है बंधु मोहंती जिसको उन्होंने पिटाई की थी जेल में डाला था जाके उनके चरणों में दंडवत करता है राजा दंडवत करके कहता है मुझे क्षमा कीजिए मुझसे महान अपराध हुआ है और उनको उनका पगड़ी उद्धारण करवाते उस बंदु महंती को उनके लिए घर बनाते हैं, उनके परिवार को जहाँ ये लोग सोए थे जहा उन्होंने वो दूध का नहीं राइस का पानी पिए थे रोड में उसके सामने उनके लिए घर बनवाता है राजा आज भी जाएंगे उस स्थान में तो वहां लिखा हुआ है यही वो स्थान है जाए भक्त के लिए जगन्नाथ जी ने क्या किया था अपना प्रेम प्रदर्शित किया था तो फिर जितना भी जीवन बचा था उनके पास उन्होंने भगवान जगन्नाथ की सेवा की अपने परिवार के साथ और जगन्नाथ के महान भक्त बने तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि हमें इस संसार में किसी को अपना सबसे करीबी बनाना है तो किसको बनाना चाहिए भगवान को बनाना चाहिए और उनसे ही अपना जो मित्रता का व्यवहार है, सेवा की भावना है वो रखनी चाहिए इसलिए श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद कहा करते थे, आ, ने आ, के गुरु महाराज कहा करते थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि मूलक्ष यवनों का उद्धार कोई कर सकता है कोई भगवान का स्वरूप तो वो जगन्नाथ जी है इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि जगन्नाथपुरी से विमान में बिठा के जगन्नाथ को ले जाना चाहिए रशिया फ्रांस अमेरिका तो प्रभुपाद ले गए हाँ उस स्थानों में और इसलिए इस वन में सबसे पहले किसी विग्रह रूप में किसी की स्थापना की प्रभुपाद ने तो वो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा क्योंकि उनकी सेवा बहुत सरल है और बहुत सरलता से वो प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे भगवान जगन्नाथ आ, के मंदिर आप आओगे तो कुछ ना कुछ उनके लिए ले, ले आओ हाँ पत्रम पुष्पम फलम त्वम तुलसी का पान दो उसमें भी जगन्नाथ संतुष्ट हो जाते रोज जल उनका अर्पण करो उसमें भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु विग्रह है और जिन्होंने यहाँ एक एक जगन्नाथ नहीं है यहाँ पूरे टीम है एक दो पूरे जगन्नाथ जी का उधर भी हैं तो ऐसे जगन्नाथ जी यहाँ निवास कर रहे हैं तो वास्तव में ये घर नहीं रहा है ये क्या बन गया अभी मंदिर हो गया है आ, हम इस घर में रहेंगे एक दिन आएगा हमें इस घर को भी क्या करना होगा छोड़ना होगा हमारे आगे आने वाले लोग रहेंगे लेकिन हमेशा कौन रहेंगे यहाँ जगन्नाथ जी रहेंगे इसलिए भक्त कहता है कि ये घर इसलिए कहते मानस देह जो कि छू अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर हे नंदकिशोर कृष्ण मेरा मान आ, देह गेह क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई हर चीज मेरी कहते हैं हम तो वो कहते शरीर से संबंधित जितने भी चीजें हैं मेरे पुत्र परिजन धन आदि सब कुछ है भगवान मैं आपके चरणों में क्या कर रहा हूँ अर्पित कर रहा हूँ तो इसलिए भगवान जगन्नाथ को कुछ हमें देना है कुछ उनके चरणों में अर्पित करना है तो अपने मन को अर्पित करना चाहिए भगवान जगन्नाथ हमसे कुछ कामना नहीं करते जगन्नाथ जी एक ही चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं। और जो उन्होंने भगवत गीता में बोला है मन मना भव मत भक्तो मेरा आपका मन मुझे दो और मेरा भक्त बनो जगन्नाथ की ये डिजायर है ये इच्छा है तो फिर कैसे हम भक्त बन सकते अच्छा भक्त भग, भक्तों के संगति में जितना भक्तों का संग संगति करेंगे भक्तों के संगति में हरि नाम का उच्चारण करेंगे गीता भागवत को पढ़ेंगे गीता भागवत को सुनेंगे नाम संकीर्तन मिलकर करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे एक दिन भगवान का भक्त बन जाएंगे तो इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हमें सब प्राप्त होता है और उनका भक्त बनने का प्रयास हमें निरंतर करना चाहिए और सर्वोत्तम जो विधि है, वो है उनके नामों का क्या करना जब करना तो एक भक्त को भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंभीरता से और कठोरता से हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर क्या करना चाहिए उच्चारण करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भगवान जगन्नाथ आपके हो जाएंगे और जगन्नाथ में क्या हो जाएगा हमारा मन एक दिन स्थिर हो जाएगा तो मैं यहाँ ये विराम देता हूँ और फिर से प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आए और जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करने का मौका हमें मिला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के yeah. जगन्नाथ पुरी धाम के श्री yeah. श्री निताई गौर सुंदर के yeah. पदित पावन शील प्रभुपात के yeah. नीताई गौर प्रेमानंदे yeah.